महाभारत शांति पर्व चतशत अधिक द्विशतमोध्याय बलि और इंद्र का संवाद बलि के द्वारा काल की प्रबलता का प्रतिपादन करते हुए इंद्र को फटकारनास्म वाच पुनर तुतम शक्र प्रहसन्नेब्रवीत निस्वसतम यथानागम प्रव्याह भारत विश्व जी कहते हैं भारत ऐसा कहकर सर्प के समान फुपकारते हुए बलि से इंद्र ने पुनः अपना उत्कर्ष सूचित करने के लिए हँसते हुए कहा ज्ञान येण ज्ञात भी परिवारिता लोकान प्रतापयन सर्वान्यानव अवस्थात्मन हो बले ज्ञात मित्र परित्यक्त शोच साहो न शोचसी इंद्रमौली धैत्यराज बलि पहले जो तुम सहस्त्रों वाहनों और भाई बंधुओं से घिरकर संपूर्ण लोगों को संताप देते और हम देवताओं को कुछ न समझते हुए यात्रा करते थे और अब बंधु बांधवों तथा मित्रों से परित्यक्त होकर जो अपने यह अत्यंत दीन दशा देख रहे हो इससे तुम्हारे मन में शोक होता है या नहीं प्रीतिम प्राप्य तूलाम पूर्व लोकाश्चात्मसे सोच चाहो न सोचसी पूर्व में तुमने संपूर्ण लोकों को अपने अधीन कर लिया था और अनुपम प्रसन्नता प्राप्त की थी किंतु इस समय बाह्य जगत में तुम्हारा यह घोर पतन हुआ है यह सब सोचकर तुम्हारे मन में शोक होता है या नहीं बलि अन्यम उपलक्षे का न सोचा भी सर्व झे वेद मंत्रवत बलि ने कहा इंद्र कालचक्र स्वभाव से ही परिवर्तनशील है उसके द्वारा यहाँ की प्रत्येक वस्तु को मैं अनित्य समझता हूँ इसीलिए किसी शोक किसी लिए कभी शोक नहीं करता हूँ क्योंकि यह सारा जगत विनाशील है अंतवंत में देहाभूता ते न सक्र न शोचा भी नापराधा देवेश्वर प्राणियों के ये सारे शरीर अंतमान है इसलिए मैं कभी शोक नहीं करता हूँ यह गर्दभ का शरीर भी मुझे किसी अपराध से नहीं प्राप्त हुआ है मैंने इसे स्वेच्छा से ग्रहण किया है जीवित चरीरम च जात व सह जायते उभय स विवर्धे उभय सविन्यत जीवन और शरीर दोनों जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं साथ ही बढ़ते हैं और साथ ही नष्ट हो जाते हैं न हे दृषमहम भावम अवश प्राप्त केवलम यदेवम अभिजाना भी क्या व्यथा में भी मैं इस गर्धभ शरीर को पाकर भी विवस्त नहीं हुआ हूँ जब मैं इस प्रकार देह की अनित्यता और आत्मा की असंगता को जानता हूँ तब यह जानते हुए मुझे क्या व्यथा हो सकती है भूतानाम निधनम निष्ठा स्रोत सामीव सागर नई तत्म विजानतो नाम मुह्यंति बद्रदे बद्रधारी इंद्र जैसे जल के प्रवाहों को अंतिम आश्रय समुद्र है उसी प्रकार शरीरधारियों की अंतिम गति मृत्यु है जो पुरुष इस बात को अच्छी तरह जानते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते हैं ये तो नाभिजानते रजो मोहपरायणा प्राप्य जो लोग रजोगुण अर्थात काम क्रोध और मोह के वशीभूत इस बात को भली नहीं जानते हैं तथा जिनके बुद्धि नष्ट हो जाती है वे संकट में पड़ने पर बहुत दुखी होते हैं बुद्धिलाभात्ष्व तिल्मा लत्व सत्वस्थ संबुद्धि प्राप्त होती है वह पुरुष उस बुद्धि के द्वारा सारे पापों को नष्ट कर देता है पापहीन होने पर उसे सत्वगुण की प्राप्ति होती है और सत्वगुण में स्थित होकर वह सात्विक प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है ततु ये निवर्तनते जायते व पुनः पुनः परितप्यन्ते कृपना परितप्यंतेचोदिता जो, जो मंद बुद्धिमानव सत्वगुण से भ्रष्ट हो जाते हैं वे बारम्बार इस संसार में जन्म लेते हैं तथा रजुगुण जनित काम क्रोध आदि दोषों से प्रेरित होकर सदा संतप्त होते रहते हैं अर्थ सिद्धि अनर्थम वीवित मरणम तथा सुख दुख फल च न द्वेश न काम मैं न तो अर्थ सिद्ध जीवन और सुख में फल की कामना करता हूँ और न अनर्थ मृत्यु एवं दुख में फल से द्वेष ही रखता हूँ हतम हंते हतो जो नरो कंचन अभिदानी तो यश जंती तो जो मनुष्य किसी की हत्या करता है वह वा वास्तव में स्वयं मरा हुआ होते हुए मरे हुए को ही मारता है जो मारता है और जो मारा जाता है वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं क्योंकि आत्मा हनन क्रिया का न तो कर्म है न करता हत् जित्वाच मघवन यते अकर्ता भवती कर्ता करोति तद् तघवन जो किसी कोई किसी को मारकर या जीतकर अपने पौरुष पर गर्व करता है वह वा वास्तव में उस पुरुषार्थ का करता ही नहीं है क्योंकि जो जगत का कर्ता जो परमात्मा है वही उस कर्म का भी कर्ता है कोई लोकस्य कुरते विनाश प्रभुआ उभु कृतम ही तत्ते न करता तस्पिचा पर संपूर्ण जगत का संहार और सृष्टि इन दोनों कार्यों को कौन करता है वह सब प्राणियों के कर्मों द्वारा ही किया गया है और उसका भी प्रयोजक कोई और ईश्वर ही है पृथ्वी ज्योतिराकाशम आयुस्थ पंचम एत निर्भूता परिदेव पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश यही संपूर्ण प्राणियों के शरीरों के कारण हैं अतः उनके लिए शोक और विलाप की क्या आवश्यकता है महाविद्य ऑल्प विद्य बलवान्बल स्थनी शुभगो दुर्भगस् सर्व काल सामधत् गंभीर स्वयं तेज था तस्म काल व संप्राप्त क्या काव्य था बे कोई बड़ा भारी विद्वान हो या अल्प विद्या से युक्त बलवान हो या दुर्बल सुंदर हो या कुरूप सौभाग्यशाली हो या दुर्भाग्य युक्त गंभीर काल सबको अपने तेज से ग्रहण कर लेता है अतः उन सबके काल के अधीन हो जाने पर जगत की क्षणभंगुरूरता को जानने वाले मुझ बलि को क्या विधा हो सकती है दग्ध मे वाहनो दहते हत में वाहनु हन्नते नश्यते नष्ट में लब्धाव्यम लभते नरह जो काल के द्वारा दग्ध हो चुका है उसी को पीछे से आग जलाती है जिसे काल ने पहले से ही मार डाला है वही किसी दूसरे के द्वारा मारा जाता है जो पहले से ही नष्ट हो चुकी है वही वस्तु किसी के द्वारा नष्ट की जाती है तथा तो जिसका मिलना पहले से ही निश्चित है उसी को मनुष्य हस्तगत करता है ना सुदीप कुतः पार नावार संप्रदश्य ना तमश प्रपश्यामी विधेय दिव्य मैं बहुत सोचने पर भी दिव्य विधाता काल का अंत नहीं देख पाता हूँ उस समुद्र जैसा काल का कहीं द्वीप भी नहीं है फिर पार कहाँ से प्राप्त हो सकता है उसका आर पार कहीं नहीं दिखाई देता है यदि मे पश्यतः काल ओ भूतारहीतनाशहित श्यामे हर्ष दर्प क्रोध स्व श सचिपते यदि काल मेरे देखते देखते समस्त प्राणियों का विनाश नहीं करता तो मुझे हर्ष होता अपनी शक्ति पर गर्व होता और उस क्रूर काल पर मुझे क्रोध भी होता तो तुम्ह ज्ञा ता प्रविविक जने गृह बिभ्रतम गाधम रूपम आगत्य परिगर इस एकांत गृह में गर्दभ का रूप धारण किए मुझे भूसी खाता जानकर तुम यहाँ आए हो और मेरी निंदा करते हो रूपाणी बहुधात्मन विभीषणिख्य पला ए था तमे बमे मैं चाहूँ तो अपने बहुत से ऐसे भयानक रूप प्रकट कर सकता हूँ जिन्हें देखकर तुम ही मेरे निकट से भाग खड़े हो काल सर्व सामत्ते काल सर्व प्रयत काल कृथा शक्रपौरुषम इंद्र काल ही सबको ग्रहण करता है काल ही सब कुछ देता है तथा तो काल से ही सब कुछ किया है अतः अपने पुरुषार्थ का गर्व न करो पुरा सर्व प्रव्यथित मयि क्रुद्धे पुरंदर अभयोक धर्म शक्र सनातनम पुरंदर पूर्वकाल में मेरे कुपित होने पर सारा जगत व्यतीत हो उठता था इस लोक की कभी वृद्धि होती है और कभी ह्रास यह इसका सनातन स्वभाव है शक्र इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ तमप्य महात्मना विस्मय गभु प्रभावच्च ना आत्म संस्थ कदाचन तुम भी जगत को इसी दृष्टि से देखो अपने मन में विस्मित न हो प्रभुता और प्रभाव अपने अधीन नहीं हैं कौमारमे वह ते तथा तथेवाद्य यथा पुराम समवेक्षस्व मघवन बुद्धिम बिंदस्व निकिम तुम्हारा चित्त अभी बालक के समान है वह जैसा पहले था वैसा ही आज भी है मघवन इस बात की ओर दृष्टिपात करो और नैश्चिक बुद्धि प्राप्त करो देवा मनुष्य, पितरो गंधर्व रघ राक्षसाशन सर्वे मम अवशे तत्सर्वे वाच एक दिन देवता मनुष्य पितर गंधर्व नाग और राक्षस ये सभी मेरे अधीन थे वह सब कुछ तुम जानते हो नमस्त्यस्तु यस्याम वैरोचनो बलि भ्यपुद्धिमात्मोता मेरे शत्रु अपने बुद्धिगत द्वेश से मोहित होकर मेरे शरण ग्रहण करते हुए ऐसा कहा करते थे कि विरोचन कुमार बली जिस दिशा में हो उस दिशा को भी हमारा नमस्कार है नदन शोचा वे नात्म भ्रंश सची पते एवं बेहदिता बुद्धि सारे हम वचे सची मुझे अपने इस पतन के लिए तनिक भी शोक नहीं होता है मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय है कि मैं सदा सबके शासक ईश्वर के वश में हूँ कुल जातो दर्शनीय प्रतापवान दुखम जीवन सहामात्यो भवित तथा एक उच्च कुल में उत्पन्न हुआ दर्शनी एवं प्रतापी पुरुष अपने मंत्रियों के साथ दुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है उसका वैसा ही भवितव्य था मूढ़ उत्महात्य हो भवित था इंद्र एक नीच कुल में उत्पन्न हुआ मूढ़ मनुष्य जिसका जन्म दुराचार से हुआ है अपने मंत्रियों से ही सुखी जीवन बिताता देखा जाता है उसकी भी वैसी ही होनहार समझनी चाहिए कल्याणप सम्पन्ना दुर्भगा शक्र दृश्य अलक्षणा विरोपा चुभगा दृश्य थे पराम शक्र एक कल्याण में आचार विचार रखने वाली स्वरूपवती युवती विधवा हुई देखी जाती है और दूसरी कुलक्षणा और कुरूपा स्त्री सौभाग्यवती दिखाई देती है नई तदस्मृतम चक्र नैत छक्रया कृतम यम गद्रच्चाप्यव गधारी इंद्र आज तो तुम इस तरह समृद्धिशाली हो गए हो और हम लोग जो ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं यह न तो हमारा क्या हुआ है और न तुमने ही कुछ किया है न कर्म भविताप्येत मम सतक्रत ऋद्धिवाम प्यथवाधि पर सतक्रतो इस समय मैं इस परिस्थिति में हूँ और जो कर्म मेरे शरीर से हो रहा है यह सब मेरा किया हुआ नहीं है समृद्धि और निर्धनता प्रार्ब्ध के अनुसार बारी बारी से सब पर आती है पश्चा ताम विराजतम देवराजस्थित श्रीमत दुतिमत चर्जमान मबरी मैं देखता हूँ इस समय तुम देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हो अपने कांतिमान और तेजस्वी स्वरूप से विराज रहे हो और मेरे ऊपर बारंबार गर्जना करते हो एवं न चेत कालोक्रम्यो तो भवे पात अहम त्वाद्य सभद्रम अभिमुषि परंतु यदि इस तरह काल मुझ पर आक्रमण करके मेरे सिर पर सवार न होता तो मैं आज भद्र लिए होने पर भी तुम्हें केवल मुक्के से मारकर धरती पर गिरा देता ना तो विक्रम कालो यम शांति कालो यहागत काल स्थाप्य ते सर्व काल पचती तथा किंतु अब मेरे लिए पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है तो शांत रहने का समय आया है काल ही सबको विभिन्न अवस्थाओं में स्थापित करके सबका पालन करता है और काल ही सबको पकाता अर्थात क्षीण करता है माम चेद्यागत कालो दानवे पूजित गर्जंतम प्रतिपत च नाग में क्षति एक दिन मैं दानेश्वरों द्वारा पूजित था और मैं भी गर्जता तथा अपना प्रताप सर्वत्र फैलाता था जब मुझ पर भी काल का आक्रमण हुआ है तब दूसरे किस पर वह आक्रमण नहीं करेगा द्वादशाण तो भवताम आदित्याम महात्मना तेजान सेन देवराज देवराजाधिता देवराज तुम लोग जो बारह महात्मा आदित्य कहलाते हो तुम सब लोगों के तेज मैंने अकेले धारण कर रखे थे अहमे वो द्वाम्यपोह विसृजा भी चाचवअ तपा भी चैलोक्यम विद्युताम्यहमे वच वाच में ही सूर्य बनकर अपने किरणों द्वारा पृथ्वी का जल ऊपर उठाता और मेघ बनकर वर्षा करता था मैं ही त्रिलोकी को ताप देता और विद्युत बनकर प्रकाश फैलाता था संरक्षा विलम्पामे विलम्बा मी ददाम था दछा मी अच्छा मी लोके सुप्रभुरी स्वर मैं प्रजा की रक्षा करता था और लुटेरों को लूट भी लेता था मैं सदा दान देता और प्रजा से कर लेता था मैं ही संपूर्ण लोकों का शासक और प्रभु होकर सबको संयम नियम में रखता था तद्य मन बेहि प्रभु अमराधिप काल सैन्यवगा प्रतिभाति मेहि अमरेश्वर आज मेरी वह प्रभुता समाप्त हो गई काल की सेना से मैं आक्रांत हो गया हूँ अतः मेरा वास्तव ऐश्वर्य अब प्रकाशित नहीं हो रहा है ना हम कर्ता न चैव नान्य कर्ता सचिपते पर न ही भजन तेलोह का चक्र यदीक्षया सचि पति इंद्र न मैं करता हूँ न तुम करता हो और न कोई दूसरा ही करता है काल बारी बारी से अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों का उपभोग करता है मास भिसमृतम वेद पुरुष कहते हैं कि मास और पक्ष काल के आवास अर्थात शरीर है दिन और रात उसके आवरण अर्थात वस्त्र हैं ऋतु द्वार मन इंद्रिय है और वर्ष मुख है वह काल स्वरूप है आहु सर्वं चिंताया पर कुछ विद्वान अपने बुद्धि के बण से कहते हैं कि यह सब कुछ काल संज्ञक ब्रह्म है उसका इसी रूप में चिंतन करना चाहिए इस चिंतन के मास आदि उपरयुक्त पांच ही विषय है मैं पूर्वोक्त पांच भेदों से युक्त काल को जानता हूँ गंभीरम गहनम ब्रहत्म यथाम अनादि निधनम चाहो अक्षरम चर में वह काल रूप ब्रह्म अनंत जल से भरे हुए महासागर के समान गंभीर एवं गहन है उसका कहीं आदि अंत नहीं है उसे ही क्षर एवं अक्षर रूप बताया गया है सत्व लिंग आवेश निर्मिलम भी ततः स्वयं मनंते ये जना तत्वदर्शि जो लोग तत्वदर्शी हैं वे निश्चित रूप से ऐसा मानते हैं कि वह कालरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं निराकार होते हुए भी समस्त प्राणियों के भीतर जीव का प्रवेश कराता है भूतापर्यासम कुरते भगवान ते ने तावदम्य नस्मा प्रभवे पुनः भगवान काल ही समस्त प्राणियों की अवस्था में उलट फेर कर देते हैं कोई भी व्यक्ति उनके इस महात्म को समझ नहीं पाता काल की ही महिमा से पराजित होकर मनुष्य कुछ भी कर नहीं पाता गतिम भी सर्वूता क्व ग्यती योधावता हातव्य नीयती तमींद्रिया सर्वाणी पश्य पंचधाम आहु च हिनम के चिदग्निम के चिदाहु देवराज समस्त प्राणियों की गति जो काल है उसको प्राप्त हुए बिना तुम कहाँ जाओगे मनुष्य भाग कर भी उसे छोड़ नहीं सकता उससे दूर नहीं जा सकता और न खड़ा होकर ही उसके चंगुल से छूट सकता है श्रवण आदि समस्त इंद्रिया मांस पक्ष आदि पांच भेदों से युक्त उस काल का अनुभव नहीं कर पाती कुछ लोग इन काल देवता को अग्नि कहते हैं और कुछ प्रजापति ऋतुमासाधमा चिवसा चनाथ पूर्वान्हम अपराह च मध्यान्हनमिचा परे मुहूर्तम अभी ते बाहू एक संतम कदा तम काल मृति जानी ही वशेहि दूसरे लोग उस काल को ऋतु मास पक्ष दिन क्षण पूर्वान्हन अपराह्न और मध्यान कहते हैं उसे को विद्वान पुरुष मुहूर्त भी कहते हैं वह एक होकर भी अनेक प्रकार का बताया जाता है इंद्र तुम उस काल को इस प्रकार जानो यह सारा जगत उसी के अधीन है बहुन इंद्र बहूनिंद्र सहसाणी समीता बलवीपन्ना यथव सची पते सचिपते इंद्र जैसे तुम हो वैसे ही बल और पराक्रम से संपन्न अनेक सहसत्र इंद्र समाप्त तो हो चुके हैं तो तामप्यहति बलम शक्र देशराज बलोत्कटम प्राप्ते काले महावीर कालिषति शक्र तुम अपने को अत्यंत शक्तिशाली और उत्कट बल से युक्त देवराज समझते हो परंतु समय आने पर महापराक्रमी काल तुम्हें भी शांत कर देगा या इदम सर्वत्ते तस्मा चक्र शिरो मैया चूरव न स शक्तो इंद्र वह काल ही संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लेता है अतः तुम भी स्थिर रहो मैं तुम तथा हमारे पूर्वज भी काल की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते जाने से राज्य नैसाहे उतम स्थिति तुम जिस इस परम उत्तम राज लक्ष्य को पाकर यह जानते हो कि यह मेरे पास स्थिर भाव से रहेगी तुम्हारी यह धारणा मिथ्या है क्योंकि यह कहीं एक जगह बंद कर नहीं रहती है स्थित इंद्र सहस्त्री मामच लोला परित्यज्वाम गुप इंद्र यह लक्ष्मी तुमसे भी श्रेष्ठ सहस्रों पुरुषों के पास रह चुकी है देवेश्वर उस समय यह चंच चंचला मुझे भी छोड़कर तुम्हारे पास गई है मक्र पुनः शांतो कारथि शांतअप्यम विधम्यम घमी सती शक्र अब फिर तुम ऐसा बर्ताव न करना अब तुमको शांति धारण करनी चाहिए तुम्हें भी मेरी जैसी स्थिति में जानकर यह लक्ष्मी शीघ्र किसी दूसरे के पास चली जाएगी इत महात ऐ पर मोक्ष धर्म परवि संवादे बलिवाद चतुर्विश्धिकततमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में बड़ी और इंद्र का संवाद विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ